स्वतरूप भाष्य अध्याय शांक्यध्या ध्यान की सिद्धि के लिए सविता से अनुा प्रार्थना ध्यान मुक्त ध्यान निर्मथनाभ्या पश्चिमनिगूढ़ परमात्मा दर्शनोपायत्वेन। इदान तदपेक्षन विधाथ द्वितय आरभ्यथम तत्द्यर्थ सविता आशास्ते प्रथम अध्याय में ध्यान निर्मथनाभ्या पश्ये निगूढ़व इत्यादि मंत्र से परमात्मा के साक्षात्कार के उपाय रूप से ध्यान बताया गया अब उसके लिए अपेक्षित साधनों का विधान करने के लिए द्वितीय अध्याय आरंभ किया जाता है उसमें पहले उसकी सिद्धि के लिए सविता देवता से प्रार्थना करते हैं युंजान प्रथम मनस तत्वाय सविताधिय अग्नि ज्योतिचार्य पृथिव्या अध्या भरत सविता देवता हमारे मन और अन्य प्राणों को परमात्मा में लगाते हुए अग्नि आदि इंद्रिय इंद्रियाभिमानी देवताओं की ज्योति बाह्य विषय प्रकाशन सामर्थ्य का अवलोकन कर तत्वज्ञान के लिए उसे पृथ्वी पार्थिव पदार्थों से ऊपर शरीरस्थ इंद्रियों में स्थापित करे इति युंजान प्रथम मनः प्रथम ध्यानारंभे मनः परमात्मन संयोजनियम धीय इतरानिरा वै इति श्रुते अथवा बाह्य विषय ज्ञानानि किम तत्वाय तत्व सविता बाह्य विषय अग्नेः ओ्योति प्रकाश नीचा दृष्टि पृथिव्या अद्यम शरीर आभृदाहरत झुंझान इत्यादि प्रथम मन को नियुक्त करते हुए अर्थात पहले ध्यान के आरंभ में परमात्मा में लगाए जाने योग्य मन और धियो अन्य प्राणों को भी प्रवृत्त करते हुए सविता देवता अग्नि आदि इंद्रियाभिमानी देवताओं के विषय प्रकाशन सामर्थ्य का अवलोकन कर उसे पृथ्वी से ऊपर इस शरीर शरीर रूप इंद्रियों में स्थापित करे इसलिए तत्व अर्थात तत्व ज्ञान के लिए यहाँ प्राण ही धी है इस अन्य श्रुति के अनुसार धिय का अर्थ प्राण किया गया है अथवा धय का अर्थ बाह्य विषय प्रकाशन भी हो सकता है एतदुक्तम एकदुक्त ज्ञाने प्रवित्तस्य मम मनोबा विषय ज्ञानाद ज्ञा उपसृत्य परमात्म संयोज्रहकता अग्नादीना यह वस्तु प्रकाशन सामथ्यम तत्सर्व सर्वस्म वागाद सविता यद वाप्यते योग अग्निश्द इतरा सामप्यो नाहकता नामपलभ्य क्षणार्थ यहाँ यह कहा गया है कि जिसकी कृपा से योग की प्राप्ति होती है वह सविता देवता ज्ञान में प्रवृत्त हुए मेरे मन को बाह्य विषयों के प्रकाशन से रोककर परमात्मा में ही लगाने के लिए इंद्रियानुग्राहक अग्नि आदि देवताओं की जो समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने की शक्ति है उस सब को हमारी बाघादि इंद्रियों में स्थापित करे यहां अग्नि शब्द अन्य इंद्रियाुग्राहक देवताओं को भी उपलक्षित कराने के लिए है युक्त न मन देवस्य व्यव देव से सविता तो सुवर्गे जाय जा शक्त्या सविता देवता की अनुमति होने पर उन्हीं की प्रेरणा से परमात्मा में लगे हुए मन के द्वारा हम यथाशक्ति परमात्मा प्राप्ति के हेतु ध्यान कर्म के लिए प्रयत्न करेंगे युक्त नेति यदा तत्वाय मनोयोजन अनुग्राहक देवता करोति अुग्राहकदताशक्तियाधन देन सविता परमात्म संयोजित संयोजि मनसा वयम तर देव सविता सवेग्यु स्वर्गेयाया स्वर्ग प्राप्ति हेतु ध्यान प्राप्तिणे यथाथ्यम प्रयतामे परमात्म वचनोत्र स्वर्ग स्वर्गशब्द तत्प्रक तुखरूपवा तदंशवाचतर सुख से तथा च्रुति एक तैवानंद भूतानी मात्रा इति युक्ति इत्यादि जिस समय तत्वज्ञान के लिए मनोनिग्रह करते हुए अनुग्राहक देवताओं के शक्ति संचार के द्वारा सविता देह और इंद्रियों की दृढ़ता कर देगा उस समय युक्त सविता देवता द्वारा परमात्मा में लगाए हुए मन के द्वारा हम उस देव का सब सब प्राप्त होने पर अर्थात उनकी अनुज्ञा मिलने पर स्वर्गीय स्वर्ग प्राप्ति के हेतुभूत ध्यान कर्म के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे जहां स्वर्ग शब्द परमात्मावाची है क्योंकि परमात्मा का ही यहां प्रकरण है वही सुख स्वरूप है तथा अन्य सब सुख भी उसी के अंश हैं ऐसी ही यह भी है इसी आनंद की सूक्ष्मतर मात्रा के आश्रय से अन्य शब्द जीव जीवित रहते हैं जुग्वा ये पुनरपि सोप्यव करोत्ति प्रार्थना जुग्वाय इत्यादि मंत्र से फिर भी वह ऐसा करे ऐसी प्रार्थना करते हैं जुग्वाय मनसा देवांशुवर जथो धिया बृहद ज्योति कर्यतः सविता प्रसुवाति पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा की ओर जाते हुए तथा सम्यक दर्शन के द्वारा ज्योति स्वरूप ब्रह्म का प्रकाशन करते हुए मन के सहित इंद्रियों को परमात्मा से संयुक्त कर वह सवित्र देव उन्हें अनुज्ञा सामर्थ्य प्रदान करे युक्ता योजयित्वा देवान मन आदी कारणाषा विशेषण सुव स्वर्गम सुखम पूर्णानंदब्रह्म यत यति द्वितीया बहुवचनमूर्णनंदब्रह्म गच्छतो न शब्द विषयान देवताओं मन आदि इंद्रियों को परमात्मा में युक्त संयोजित कर उन इंद्रियों का विशेषण है सुवर्यतः सुअ अर्था स्वर्ग सुख यानी पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म के प्रति यत जाती हुई इंद्रियों को यहाँ यत यह शब्द द्वितीय का बहुवचन है तात्पर्य यह है कि पूर्णानंद ब्रह्म की ओर जाती हुई इंद्रियों को परमात्मा में संयोजित कर शब्दादि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को नहीं पुनरपि विशेषणांतरम धिया सम्य दर्शन दिवम दोतन स्वभाव चैतन्यसम ब्रह्म प्रकाशम बृहन्मह ब्रह्मज्योति प्रकाश अत्र द्वितीया अहुवचना सविता वसुवाति तथा कषेभ्यो निवृत्ता न्यात्मा मुखान्या कुरुस्तानुजा सविते इंद्रियों के लिए पुनः एक दूसरा विशेषण भी दिया जाता है जो धिया यानि सम्यक दर्शन के द्वारा दिवस ज्योतन स्वभाव चैतन्ययिक रस वृहत महत अर्थात ब्रह्म को ज्योति प्रकाशित करेगी अर्थात पूर्णानंद ब्रह्म का प्रादुर्भाव अनुभव करेगी उन इंद्रियों को यहाँ करिष्यतः में द्वितीय का बहुवचन है उन इंद्रियों को सवित्र अनुज्ञा देता है पर यह है कि इंद्रिया विषयों से निवृत्त हो आत्माभिमुखी होकर जिस प्रकार आत्मा को ही प्रकाशित करे वैसी अनुज्ञा सामर्थ उन्हें सविता देवता प्रदान करे तस्वं अनुजानतो महती परिस्तुति कर्तव्य इस प्रकार अनुज्ञा देने वाले उस देव की महती स्तुति करनी चाहिए उचित है इस अभिप्राय से श्रुति कहती है युंजते मनोत युंजते धियो विप्रा विप्रीतो विपस्ता दुना ही देवस्थित परिस्तुति जो विप्रगण मन और इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं उनको चाहिए कि जिस एक प्रज्ञावित ने होत्रसाध्य यज्ञादि क्रियाओं का विधान किया है उस महान सर्वज्ञ और विप्र विशेष रूप से व्यापक सवितृदेव की महती स्तुति इति युज्यते युंजन युजते योज मन उत युज्य धीय इतराण्य धी कर्णसुश प्रयोग तथा चुत्यंतर तदा ज्ञानानि मलसासह इति विप्रस्य विशेषेण व्या महतो विपश्चितः विपस्िता देवस्य। सवितुर मही महति परिष्टुति कर्तव्या कैर विप्रयी है युंजते इत्यादि जो विप्र ब्राह्मण मन एवं अन्य इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं इंद्रियां बुद्धि जनित है इसलिए उनके लिए धीर शब्द का प्रयोग किया गया है ऐसा ही एक दूसरी श्रुति भी कहती है जब मन के सहित पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रियाँ रुक जाती हैं इत्यादि विप्र विशेष रूप से व्यापक वृहत महान एवं विपस्चित सर्व सवित्रृदेव की महति स्तुति चाहिए, चिन्ह करनी चाहिए, चाहिए? ब्राह्मणों को पुनरपी तमेव वि होंत्रे होत्रा, होत्रा क्रियायो विदधे वयुना विप्रज्ञा विस्सा साक्षी भूता एको द्वितीय ए विप्रा मन आदि आदिक्य उपसृत्यात्मल योजयंती तय विप्रस्य बृहतो विपस्तो महती परि कर्तव्या होत्रा विदधे वायुना विदिक सविता फिर भी उस सवित्र देव के ही विशेषण दिए जाते हैं वे होत्रा दधे जिसने होत्रा यानी यज्ञ क्रियाओं का विधान किया है और जो वायुनावित प्रज्ञावित अर्थात सब कुछ जानने के कारण साक्षी स्वरूप है वह सविता देवता एक अद्वितीय है अर्थात जिसने यज्ञ क्रियाओं का विधान किया वह प्रज्ञानवान सविता एक ही है अतः जो ब्राह्मण मन आदि इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मा में ही लगाते हैं उन्हें इस महान एवं सर्वज्ञ विप्र विशेष रूप से व्यापक सविता की महती स्तुति करनी चाहिए किंच तथा युधेवाम ब्रह्मपुरभ्यम नमो भी विस्वोक एतुपथ्येव सूरे अमृतस्य पुत्रा अमृत आए धामित हे इंद्रवर्ग और इंद्रियाधिष्ठात देवगण मैं तुमसे संबंध रखने वाले पुरातन ब्रह्म में नमस्कार चित्त परिधान आदि द्वारा मन लगाता हूँ सन्मार्ग में विद्यमान विद्वान की भांति मेरा यह कीर्तनीय श्लोक स्तुति पाठ लोक में विस्तार को प्राप्त हो जिन्होंने सब ओर से दिव्य धामों पर अधिकार कर रखा है वे अमृत हिरण्यगर्भ के पुत्र विस्वेवगण श्रवण करें युजेवामी युजेवाम सामदेवाम युव्यो करणुग्राहको संबंधी प्रकाशित ब्रम्त्यर्थ अथवा वामिति बहुवचनाथें युष्माक करणभूतम ब्रह्म पूर्व चिरंतनम समाधे नमोभि नमस्कारित्त प्राणिधानादि भी युजे इत्यादि इंद्रिय और उनके अनुग्राहक देवगण तुम दोनों के द्वारा प्रकाशनीय होने के कारण तुमसे संबंध रखने वाले ब्रह्म में मैं मन को नियुक्त समाहित करता हूँ तात्पर्य यह है कि ब्रह्म इनके द्वारा प्रकाशित है अथवा वाम इस शब्द का यदि बहुवचन में का अर्थ किया जाए तो तुम्हारे कर्णभूत पूर्वतन चिरकालीन ब्रह्म में मैं चित्त समाहित करता हूँ ऐसा अर्थ होगा किस प्रकार चित्त समाहित करता हूँ नमस्कारों द्वारा अर्थात चित्त प्रणधान मनोनियोग आदि के द्वारा एस एवं समाधान से मम श्लोक कृतित्यतु विधमेतु पथ्य व सूरे पथी सन्मागे अथवा पथ्या कीर्तिरिते तद्वाक्यम प्राथनापमें श्रृणवत विश्वमृत से ब्रह्मण पुत्रा सुरात्मनोरण्यगर्भ केते ये धामानि दिव्या दिव्य भवाण तस्थूरधी ठंडी इस प्रकार चित्त करने वाले मेरा कीर्तिव्यश्लोक सन्माग में वर्तमान विद्वान के समान विविध रूप विस्तार को प्राप्त हो जाए अथवा पथ्य इव ऐसा पदक छेद करके पथ्या का अर्थ कीर्ति करना चाहिए अर्थात विद्वान की कीर्ति की भांति मेरा श्लोक विस्तार को प्राप्त हो इस प्रार्थना रूप वाक्य को अमृत ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ के सूर्य रूप समस्त पुत्र सुने वे कौन हैं जिन्होंने संपूर्ण दिव्य द्योलोकांतर्गत धामों पर अधिकार कर रखा है सविता की अज्ञा के बिना हानि युंजान प्रथम मन इदीना सवितादी प्राथना प्रतिपादीता यस्तुन प्राथना तैरनुज्ञा संयोगे प्रवर्तते स भोगहेतु कर्मण्यव प्रवर्तत युंजान प्रथम मन इत्यादि मंत्र से सविता आदि की प्रार्थना कही गई किंतु जो पुरुष उनकी प्रार्थना न करके उनकी अनुज्ञा के बिना ही योग में प्रवृत्त होता है उसकी भोग के हेतुभूत कर्मों में ही प्रवृत्त हो जाती है यह बात अब बतलाती है अग्नि अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिध्यते सोम यते तथ्य संजायते मनः। जहाँ जहाँ अग्नधानादि कर्म में अग्नि का मंथन किया जाता है जहाँ वायु का अधिरोध होता है और जहाँ सोमरस की अधिकता होती है उन कर्मों में ही उसके मन की प्रवृत्ति होती है अग्निर्जत्रेती अग्निर्जरामथ्यत आधार आद वायुत्रुद्यते प्रवृग्याद सवित्र प्रेरित शब्द अभिव्यक्त करोति, सोमो यत्र पूज्य यहापूमातिच्यते तत संजायते मन अग्निर्यंत्र इत्यादि जहाँ अग्न आदि में अग्नि का मंथन किया जाता है जहाँ प्रवर्ग्यादि वायु की स्तुति आदि में वायु का अधिरोध होता है अर्थात जहाँ सविता से प्रेरित होकर वायु शब्द को अभिव्यक्त करता है और जहाँ दशा पवित्र छानने के वस्त्र से पवित्र किए छाने हुए सोमरस की अधिकता होती है उस यज्ञ में उसका मन लग जाता है अग्निर्जा भी मध्यतः इतरा व्याख्या अग्नि परमात्मा दाहकत्वात् अवैद्यात्कार्यक उत्तम चहमज्ञानजम ना भावस्थो ज्ञानदीपन भास्वता मथ्यते स्वदेहरिवध्यान निर्मथन वायुराधिध्य शब्दम अव्यक्त कौती रेचका सोमो यत्राती सेवया तत्र तस्मिन् समाधी यतिच्यतेने जन्मसया तस्दानतप्राण सशुद्धातकते परिपूर्णनद्वीय ब्रमाकार मन समुत्त्प्य न्युद्धातक उत्तम च यदा भी मथ्यते इस मंत्र की यह दूसरी व्याख्या की जाती है अग्नि परमात्मा को कहते हैं क्योंकि वह अविद्या और उसके कार्य को दग्ध करने वाला है भगवत गीता में कहा भी है मैं अपने भक्तों के अंतकरण में स्थित होकर प्रकाशमय ज्ञान दीपक से उनके अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता हूँ उस परमात्मा अग्नि का स्वदेह मरणिम कृत्वा इत्यादि पूर्वमंत्र से कहे हुए ध्यान रूप निर्मंथन के द्वारा जिस पुरुष में मंथन होता है तथा जहाँ वायु का अधिरोध होता है अर्थात रेचकादि क्रियाओं के कारण जहाँ वायु अव्यक्त शब्द करता है और जहाँ अनेक जन्मों तक अग्नि की सेवा करने से सोम की बहुलता होती है उस यज्ञ दान तप प्राणायाम एवं समाधि आदि से विशुद्ध हुए अंतकरण में ही पूर्ण द्वितीय ब्रह्माकार मन मनोवृत्ति का उदय होता है अन्यत्र अशुद्ध अंतकरण में नहीं कहा भी है प्राणायाम विशुद्ध अविशुद्धात्मा जस्म पश्य परम परिचित प्राणायामादिति श्रुति अनेक जन्म जन्मसंसार चित्ते पापसमुच्च दक्षिणे जायते पुनसाम गोविंदाभिमुखी मति जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान सामाधि भी नाणाम क्षीण पापा कृष्णे भक्ति प्रजायते क्योंकि चित्त जिसका चित्त प्राणायाम के अभ्यास से शुद्ध हो गया है वही उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है इसलिए इस प्राणायाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है ऐसी स्थिति है अनेक जन्मों के संसार से जो पाप राशि संचित हो गई है उसके क्षीण हो जाने पर पुरुषों की बुद्धि श्री गोविंद की ओर जा होती है सहसरों जन्मों के अंतर ज्ञान और समाधि के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए हैं उन पुरुषों की श्री कृष्णचंद्र में भक्ति होती है प्राणायाम विशुद्धात्मा जस्मात् तत्परम तस्मा नातः परम किंचित प्राणायामाद्रुति अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्च्चय तक्षीणे जायते पुनसा गोविन्दाभि मुखी मति जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान सामि भी नारायण नाण क्षीण पापा कृष्णे भक्ति प्रजाते क्योंकि जिसका चित्त प्राणायाम के अभ्यास से शुद्ध हो गया है वही उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है इसलिए इस प्राणायाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है ऐसी श्रुति है अनेक जन्मों के संसार से जो पाप राशि संचित हो गई है उसके छीण हो जाने पर पुरुषों की बुद्धि श्री गोविंद की ओर होती है सहस्त्रों जन्मों के अनंतर तप ज्ञान और समाधि के द्वारा जिनके पाप छीण हो गए हैं उन पुरुषों की श्री कृष्ण चंद्र में भक्ति होती है तस्मात् प्रथमं यज्ञाद्यनुष्ठानम ततः प्राणायामादि ततः समाधिस्तो वाक्यार्थ ज्ञान निष्पत्ति वाक्यानपत्ति स्तः अतः सबसे पहले का अनुष्ठान किया जाता है फिर प्राणायामादि का फिर समाधि का और उसके पश्चात महावाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है तथा उससे कृतकृत्यता होती है सविता की अनुज्ञा से लाभ यस्माद् तोग तस्य तो कर्मण्य व प्रवृत्ति तस्मा क्योंकि सविता देवता की अनुज्ञा न होने पर उसकी भोग के हेतु भूत कर्म में ही प्रवृत्ति होती है इसलिए सवित्रा प्रसवे नुस जुसेत ब्रह्म पूर्व्यम तत्रोनिम कृणवसे पुरतम्खिपत सविता देवता के द्वारा अनुज्ञात होकर उस चिरंतन ब्रह्म का सेवन करना चाहिए तुम उस ब्रह्म में निष्ठा समाधि करो इससे कर्म तुम्हारा बंधन करने वाला नहीं होगा सवित्रा सवित्र प्रस्वेन, प्रसवन प्रसवेनेति यत्त जुषेत सेवत ब्रह्म पूर्व चिंतन तस्मणि जोड़िम धिष्ठा सलक्षण किणवसे कुरस्व एवं कुरत तो मम कि आह नी नहीत तईति नीते पुता स्म कर्मेषम श्रोत च कर्मा क्षिपन्न पुनर्भोग हेतुना ज्ञाना दग्धवाद उत्तम चथेषि कातुलमग्नौतम प्रदूयत एवं हास्य सर्वे पापमनः मन इति सविता द्वारा प्रसूत यानी जो अन्न प्रसव करने वाला है उस सविता द्वारा अनुज्ञात होकर चिरंतन ब्रह्म का सेवन करना चाहिए उस ब्रह्म में तुम योनि समाधिप निष्ठा करो ऐसा करने पर मुझे उससे क्या होगा सोश्रुति बतलाती है न ते इत्यादि इससे तुम्हारा पुर्त स्मार्त इष्टकर्म और स्रोतकर्म भी पुनः भोग के हेतु से बंधन नहीं करेगा क्योंकि ज्ञानाग्नि के द्वारा वह बीज सहित भस्म हो जाएगा कहा भी है जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ शीख का रुआ भस्म हो जाता है उसी प्रकार इस ज्ञानी के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मता कुरुते तथा इसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर डालता है इत्यादि ध्यान योग की विधि और उसका महत्व तत्र ज्योनि कृणवस इतम कथम ज्योनी कर्ण कर्णव इत्यास्य तत्कार दर्शयती ऊपर यह कहा गया है कि उसमें समाधि करो सो वह समाधि किस प्रकार की जाए ऐसी आशंका करके उसका प्रकार दिखाते हैं निरुन्नतम स्थाप्य समम शरीर मनसा सन्निवेश ब्रह्मोडूपेन प्रतरेन विद्वान स्रोतांश सर्वाण भयावहानी सिर ग्रीवा और वक्षस्थल इन तीनों को ऊँचे रखते हुए शरीर को सीधा रख मन के द्वारा इंद्रियों को हृदय में सन्निविष्ट कर विद्वान उंकार रूप नौका के द्वारा संपूर्ण भयानक जल प्रवाहों को पार कर जाता है निरुन्नति तीन त्रृण्योरोग्रीवीराशुन्नता शरीर तत्न्नत संस्थाप्य सम शरीर हृदय मनक्षुरादी मनसा सन्नश्य संयम्य ब्रह्मस्तर साधन तेन ब्रह्मो ब्रह्म सब्दं प्रणवं तेनो ब्रह्मोंडूपेन ब्रह्मशबद प्रणव वर्णयती तेनोडुपस्थनीयन प्रणवन काीवधुभ संबध्यते क्रामे विद्वान् प्रतरेतातिद्वांश्रोतांसी संसार सरितः सरिस्विक विद्या काम प्रवर्तिताली उर्ध्व प्राप्ति कराली पुनरावृत्ति पुनरावृत्तिभाजी त्रिरुन्नतम इत्यादि वक्षस्थल ग्रीवा और सीर ये तीन उसमें उन्नत उठे हुए रखे जाते हैं उस त्रिरुन्नत शरीर को समान भाव से स्थित किया जाता है तथा मन के द्वारा मन एवं चक्षु आदि इंद्रियों को हृदय में नियंत्रित कर ब्रह्म ही उडुप तरण का साधन है उस ब्रह्म रूप उडूप के द्वारा यहाँ आचार्य लोग ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रणव हैं उडुप नौका स्थानीय प्रणव के द्वारा काकाक्ष न्याय से अर्थात के दोनों में एक ही नेत्र होती है उन्हें से वह दोनों ओर देख लेता है। इसी प्रकार जहाँ एक वस्तु का दो वस्तुओं के साथ संबंध होता है वहां काकक्ष न्याय कहा जाता है इसका सन्निवेश और तरण दोनों के साथ संबंध है अर्थात प्रणव के द्वारा मन और इंद्रियों को निर्मित कर प्रणव ही से विद्वान संसार सरिता के स्वाभाविक अविद्या कामना और कर्मों द्वारा प्रवर्तित भयावह प्रेत तिरक एवं ऊर्ध योलियों को प्राप्त कराने वाले पुनरावृत्ति के हेतु हेतुभूष स्रोतों को पार कर लेता है